साथ विपरी व्याप्ते है तुर्गुरुद्धा असिध का तीनों प्रकार का विचार हो गया था थोड़ा और उसमें चाहे विचार एक दृष्टांत तो है यहां वो देख लें। पर्वत कांचनमय वन्य मान कांचनमय धूमा किसने कहा पर्वत कैसा है कांचनमय वन्य वाला है क्योंकि यह कांचनमय धूम वाला होने से कांचनमय वन्य होता है कांचनमय धूम नहीं होता कांचन किसको करते हैं सोना इसलिए कांचनमय स्वर्णमय वन्य स्वर्णमय धूम स्वर्णमय धूम वाला होने से स्वर्णमय पर्वत है वन्नी वाला पर्वत है ऐसा किसी ने कहा स्वर्णमय वन्नी वाला पर्वत है ऐसा किसी ने कहा लेकिन यह भी कैसा है व्यापक प्रसिद्ध क्यों इसकी व्याप्ति किसी प्रमाण से ग्रहण नहीं हो सकता कांच में वन्नी किसी प्रमाण से ग्रहण नहीं होगा कांचन में धूम किसी प्रमाण से ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु ही नहीं है कांचन में क्या किसी इंद्री से प्रत्यक्ष हो सकता है किसी प्रमाण का विशेष इसलिए जो क्या कहा था पहले दो प्रकार कहा था ना व्यापित्व सिद्ध व्यापित्व सिद्ध दो प्रकार का कहा था एक सोपालिक दूसरा अप्रमाणक जिसके प्रमाण नहीं है अप्रसिद्ध प्रमाणक है वो जिसके प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है वो प्रमाण प्रसिद्ध का दृष्टान्त और दूसरा एक और है सोपालिक में ये भी हो सकता है जैसे पर्वतो अग्निमान धूमा, ये तो ठीक है इन पर्वतो अग्निमान नील धूमा किसने कर दिया क्या कहा नील धुमा काला धुआं है अरे धुआ काला सफेद होगा कालापन क्यों विशेषण दे रहे पीला भी होता है क्या हरा लाल तो होते फिर नील विशेषण क्यों दे रहे हो व्यर्थ तो विशेषण हो गया ना तो गौरव दोष अस्त क्योंकि गया क्योंकि आप नीलधूम का अवचे कौन होगा नीलधूमत और धूमत्र भी अवच्छेद से जब धूम को लेकर हम व्याप्ति करके पर्वत वनिकम सिद्ध कर सकते हैं जब तब नीरज भी अधिक अवच्छेद का मानना गौरव दोष होता है गौरव दोष ग्रस्त यह हेतु हो जाता है यह भी अप्रामाणिक हो गया इस तरीके भी जो अनुमान करते हैं इन सबको भी आपके तो में ही ग्रहण कर लेना चाहिए अब आइए हेतु नामक दूसरा हित्ववास तो सात भी परिव्या तो हेतु का से है उसको मैं जो जिस को सिद्ध करने चला था वह तो उस को सिद्ध न करते हुए आभाव को सिद्ध करने लग गया शादी के अभाव को सिद्ध करने चल पड़ा ऐसे हेतुओं को वृद्ध हेतु कहेंगे यथाश दृष्टांत क्या उसका अरे शब्दों नित्यकृत गात ित्या कृतगत् आत्म कर दृष्टान्त बना दिया जैसा आत्मादान बना दिया जो जो कृतक है वह वह नित्य है जो जो कृतक है वह वह नित्य है जैसे आत्मा ही नहीं हो सकता आत्मा में नित्य तो है किंतु कृतकत्व नहीं है कृतगत्व तो है नहीं आत्मा किसी पहले पैदा थोड़ा किया तो आत्मा जो है कृतक है नहीं भले नित्यत्व्याप्त दृष्टांत में ग्रहण नहीं होगा इसे प्रक्रिया क्या है नित्यत्व का जो अभाव है उसको कृतकत्व तो शब्द में सिद्ध करता है पक्ष साध्या भाव को साध्य को न सिद्ध करते हुए साध्य भाव को ही आपका तो पक्ष में सिद्ध कर दे रहा है अत्र तो कृतकत्व में ही नित्यत्व का जो विपरीत अनित्व भवत्य इस अनुमान में जो कृतकत्व आपने हेतु दिया वह तो कैसा है साध जो नित्यत्व इसका विपरीत अनु अनित्यत्व से व्याप्त हो रहा है माने तो अनित्व ऐसा होता हुआ देखने को मिल रहा है यह यद कृतकम तद ना नित्यम जो कृतज्ञ होता है वह अनित्य ही होता है नित्य कभी नहीं होता ये तो सर्वजन अनुभव सिद्ध तो इसलिए इस हेतु का नाम वृद्धम कृत कृद्व हेतु को वृद्ध हेत्ताभाष दोषग्रस्त कहा गया है सव्य विचारो अनेकांतिका तीसरा हेतु है, है अनेकांतिक हेतु तो। अनेकांतिक जो है दो प्रकार का है कहेंगे पहला कहते सव्य विचार व्य विचार ही विशिष्ट हेतु है, है विचार युक्त हेतु है उस हेतु का नाम कहा का जाता है सदिविता वह दो प्रकार का है मतलब पढ़े थे तीन साधन असाधन और महारी। एक कहते दो ही है सदिविदा साधन अनेकांतिको असाधान अनेकांतिक कर तो विचार करेंगे आगे बताऊंगा उसके बारे में पत्र पक्ष सपक्ष पक्ष वृत्ति साधन जो तो तीनों में रहे ऐसा ही तो कना पक्ष में भी है सपक्ष में भी है पक्ष में चाहिए वहां भी रह जाता है उसी का नाम सागर यथा शब्दों नित्य प्रमे जैसा अधिष्ठान दिया शब्दों नित्य प्रमे पार्थ शब्द नित्य है प्रमेय होने से यहाँ पक्षे शब्द सब नेतृत्व वाला आकाश आदि और नित्यत्व वाला आकाश आदि और विपक्ष होने नित्यत्व या भाव वाला में घट आदि अधिकश आदि में भी प्रमेयत्व है और घटादि में भी, में भी वे। वे। तो है प्रमेरात्रि तो प्रमेयत्व हेतु हो इस अनुमान में प्रमेयता का हेतु है तत् तो नित्य अनित्य वृत्ति और वह ऐसा हेतु है, तो है जो नित्यों में भी रहता है और अनित्यों में भी रहने वाला है इसीलिए सपक्षा द्विपक्षा जागृत यह पक्ष ही वर्त थे इसीलिए क्या हो गया वो आगे चला गया ने, ने तो चला गया इतना कहकर छोड़ दिया इन्होंने तो यहाँ इसलिए मतलब साध्य में भी रह रहा है निश्चित साध्य वाला निश्चित साध्य वाला कौन हो गया नित्व वाला आकाशाध्य में और निश्चित साध्य भाव वाला वित्व भाव अतित्व वाला घटाक में भी रह रहा है और पक्ष में तो रहता ही है ही रहा है इसे प्रमेय हेतु पक्ष शब्द में भी रह रहा है से वाला जो सपक्ष है आकाश में भी रहता है और वाला में भी रहता है इसलिए निच साध्य घे तो तीनों में रहने वाला होने से साधारण अनेकांतिक दोष ग्रस्त माना जाएगा और अब आते हैं असाधारण अनेक किसको कहते हैं सपक्षा पक्षा जो तो या पक्ष ये सपक्ष भी नहीं रहता विपक्ष भी नहीं रहता इन पक्ष मात्र में रहने वाला ऐसा जो हेतु होता है उस हेतु को कहते हैं। असाधारणी का दृष्टान गंधवत्ता hmm. किसने अनुमान बना दिया पृथ्वी जैसी है नित्या है परमाणु में तो घटेगा इन संपूर्ण पृथ्वी आपका घटपटा दी पृथ्वी में तो जाएगा नहीं साध्य नित्यत्व है ना परमाणु रूपा जो पृथ्वी है वो तो नित्य है, तो तो तो है लक्ष्य तो ठीक है लेकिन तो नहीं जा रहा है ना पर संपूर्ण पृथ्वी को रखा है गंधवत्व गंदवत्त तो तो ये गंधवत्म ही सपक्षात नित्यादात नित्याव सपक्ष कौन है नित्यत्व वाले कौन है वो आकाश आदि आकाश आदि में किसी में भी गंधवत्व नहीं रहता और विपक्ष कौन है विपक्ष कौन है नित्यत्व के भाव वाला अर्थात अनित्यत्व वाला अनित्यत्व वाला कौन है घटादी क्यों लेना गटादी में तो, तो कर्मादि नहीं कार्य कने से सब आगे ना अनित्य कौन का का है अनित्य कौन कौन है जल का कार्य अनित्य है अग्नि का कार्य अन्य है वायु का कार्य नित्य नहीं है और गुण बहुत सारे गुण अनित्य है तो नित्य है ना वो भी ईश्वर में ईश्वर में ही तीन गुण को नित्य माना गया इच्छा बाकी सब जगह अनित्य होते हैं ये नहीं, और एक तो में गया। एक तो नित्य कुछ में लेकिन अधिकतर सर अनित्य ही है सम्मान की जगह गुण भी अनित्य कर्म भी अनित है प्राग भाव भी अनित्य है यानी ये बहुत सारे नित्य वस्तु इन सब में गंधवत्व रहेगा क्या नहीं इसलिए पक्ष भी नहीं रहा गंधवत्व विपक्ष में भी नहीं रहा गंधवत्व इसलिए आप घटाधी को नहीं ले सकते घटाधी क्या होगा पक्ष में है ना भू को संपूर्ण पृथ्वी को आपने पक्ष बना लिया इसलिए हम वि अनित्व सबसे घटाधी को नहीं ले सकते तो हमारे पक्ष फोटिंग में निश्चित साध्य भाव वाला निश्चित है साध्य मन नित्यत्व के अभाव वाला कौन होगा जलीय कार्य को लेनी पड़ेगा कार्य को लेना पड़ेगा यानी गुणों को लेने पड़ेंगे कर्म को लेना पड़ेगा उनमें कहीं भी गंधवत्व नहीं है विपक्ष में भी नहीं रहा, रहा किंतु पक्ष मात्र में रह गया गंधवत्व ऐसा ही सभी था पृथ्वी गंधवत्व में सपक्षात्पक्षा अनित्याव्रतम भूमात्रि पक्षमात्र रहती है अतिवे गेंगे असाधारण अनिकांतिक केतु कहा जाएगा इस व्यविचार का अर्थ है अव्यवस्था विचार का मुख्य अर्थ क्या है अव्यवस्था है नव्य विचार का मतलब क्या विचार नहीं किसी प्रकार के नहीं का मतलब क्या सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है व्यभिचार, चार।, तो चार।, तो है? है चार।, चार।, चार है ना चरना, मैंने शिष्टाचार मतलब शिष्ट आ चर शिष्ट चार, भ्रष्ट चार है नहीं? भ्रष्टाचार शिष्टाचार तो व्यभिचार उपसर्ग तो प्रयोग कर रहे हैं भी, भी उपसर्ग है केवल के है तो आचरण से संबंधित शिष्टाचार का मतलब क्या जो शास्त्र ने व्यवस्था दिया उस व्यवस्था के अनुसार आप जीवन चला रहे हैं जो संविधान ने व्यवस्था दिया उस संविधान के अनुसार सारा काम चल रहा है तो वो शिष्टाचार है और हम संविधान को उल्लंघन करते हैं ईश्वरीय संविधान जो वेद का उल्लंघन किया या देश का संविधान जो भी बनाया उन लोगों के पट्टों ने तो उसकी हमने उल्लंघन करते हैं तो भी गलत है तो गलतियां बना रखा संविधान लेकिन आप उस संविधान जिस संविधान के अंतर्गत आपको जीने के लिए भगवान ने भी जन्म नहीं दे दिया ना तो आपको इस संविधान में जीना पड़ेगा उसका उल्लंघन करते तो भी भ्रष्टाचार उस व्यवस्था का उल्लंघन हो गया जो व्यवस्था दी गई है विधि निषेध बताया गया है उसका उल्लंघन करना ये भ्रष्टाचार उसी को वे विचार भी कहते इसे विचार कहते देने कि स्त्री पुरुष का संबंधों को लेकर के वह शब्द यहां पर यह शास्त्रीय शब्द है अव्यवस्था का नाम दे विचार या औचित्य का उल्लंघन जो शास्त्रोक्त औचित्य है या उचित है या अनुचित है जो कहा गया उचित का उल्लंघन करना ही वे विचार तो नियम है नियम पूर्वक रहना व्याप्ति है साचर्य नियमों व्याप्ति और उसका उल्लंघन होना ही वे विचार है अच्छा इनका नाम अनेक अंत क्यों रखा करें क्योंकि एक को अंतो अंत अंत शब्द एंड नहीं समाप्त नहीं है यहां अंत मने निर्णय जैसे सिद्धांत सिद्धांत क्यों कहते हैं आप सिद्ध का अंत हो गया हैं करो सिद्ध का अंत हो गया मैंने सिद्ध मर गया ऐसा <laughs> सिद्धांत हो गया ऐसे नहीं है सिद्ध का ऐसा अर्थ नहीं करना सिद्धम अंतम निर्णय वादि प्रतिवादिभ्यादी और प्रतिवादी भिड़े किसी विचार को लेकर के उन वादी प्रतिवादी विचार्य सिद्धो अंतो निर्णयो यस सिद्धांत वो सिद्धांत और प्रतिवादियों ने विचार किया मंथन किया करके जो निर्णय दे दिया सिद्ध एक निर्णय दे दिया उसी का नाम सिद्धा जिसे वहां अंत सब क्या है निर्णय यहां पर भी एकांता, एकांता मने अंत का निर्णय एक मने नियम निर्णय एक नएकांत अनेक पहला अनैकांतिक पात्र है एकांत एवं स्वार्थी करो एकांत एवं थे ठै कर दोगे दो ऐकांतिक तो बना न एकांतिकनेकरण बन जाएंगे एक अंत ये दो सिद्धांत है ना किसने कहा शब्दित एक का निर्णय है दूसरे ने कहा शब्दों एकोवंत वो भी एकांत है भी एकांत दो एकांतों में विचार चला एक निर्णय बना उसका नाम एकांतिक हो गया जो एकांतिक निर्णय है उसका जो उल्लंघन कर लिया उसका नाम अनेकांतिक न्याय भाष्य एको अंत एकांत एकांत एव इति एकांतिक न एकांतिक न्याय भाष्य में लिखा हुआ वा महर्षि ने अब विचारे भी देखो अन्य ग्रंथों में आप देखते हैं अनेक किन प्रकार साधारण जैसा अनेकांतिक्रम बटने का असाधारण अनेकांतिक और अनुपसभारी अनेकांतिक करके हेतु जो है ऐसा हेतु को अनुपमारी गते हैं जिसका अनुभवी दृष्टांत और व्यति दृष्टांत दोनों ही नहीं है मन सपक्ष और विपक्ष ही नहीं है सपक्ष और विपक्ष ही नहीं है ऐसा नहीं कि सपक्ष में नहीं रहता ऐसा तो पहले आ गया सपक्ष में नहीं रहता विपक्ष में नहीं रहता पक्ष मात्र में रहता वो नहीं लेना नहीं है ही नहीं दृष्टान्त ही नहीं सपक्ष का दृष्टांत नहीं विपक्ष का कोई दृष्टांत नहीं है ऐसा उन्होंने वहां बताया था अनुपम उसे गते हैं अनुयी और व्यति दोनों प्रकार के उदाहरणों से रहित हो जाने का नाम अर्थात नहीं हो सकता है ना व्याप्ति का निश्चित साध्य के व्याप्ति को एक जगह नहीं हो सका। और निश्चित साध्य भाव की व्याप्ति को भी कोई और कहीं भी जो उसका उपसंहार नहीं हो सका ऐसी जिन साध्य और हितों का कहीं भी उपसंहार ना हो पाए उसका नाम अनुपसारी इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या दिया है तो उसको इन्होंने क्यों नहीं लिया इसे नहीं लेना चाहते उसको उसको क्या हम कहें वो कहते कि भाई उसको हेतु ही नहीं मानेंगे जिसका कहीं व्याप्ति नहीं उसका हेतु क्या है वो हेतु ही नहीं है इस व्यास तो का जो हेतु जैसा लगे तब तो हेत्वास है जो हेतु जैसा है नहीं ये इसे हेत्वास में क्या मिलना यह तो बिल्कुल भ्रांति है अनपसमारी तो विशुद्ध भ्रांति रूपा है इसको इसलिए यहां हनुमान को भाषित करने की जरूरत ही नहीं तो क्या बोलती जिसमें सर्वम अनितमेता सर्वम अनित प्रमे संपूर्ण विश्व को ही पक्ष बना लिया सर्वम सारा पक्ष को ठीक में आ गया ये सारा जगत के पक्ष को ठीक में आ गया दृष्टांत क्या मिलेगा आपको कहां से विश्रांत ढूंढोगे सपक्ष दृष्टान्त मिलेगा न विपक्ष दृष्टान्त मिलेगा तो ऐसा अनुमान अनुमान ही नहीं है क्योंकि इनके दृष्टिकोण में असंभव दोष ग्रस्त माने के शव मिश्रभाषा का क्या ऐसा अनुमान संभव ही नहीं है कि सर्वम को अब पक्ष में डाल दो सर्वम को पक्ष में रख देना यह तो असंभव है क्यों क्योंकि कैसे आप अनुमान कर सकते हो हम्म ऐसा अनुमान हो ही नहीं सकता ये उनका मत है इसे उन्होंने कह दिया कि भाई ये हमारी भेदम मानती नहीं दो ही भेद माना साधारण और असाधारण अब आई प्रतिपक्ष का आरंभ होता है प्रकरण समझ तु सव यश हे तो साध्य विप्र साधक विद्यते प्रकरण सम नाम है सत्प्रतिपक्ष का दूसरा नाम प्रकरण वही है जिसका हेतु तो के साध्य का विपरीत मन अभाव को साधने के लिए कोई दूसरा हेतु तो खड़ा है दूसरा हेतु तो खड़ा है वही हेतु तो कर देता है तो विरुद्ध का जाता है दूसरा ही तो करता है शब्दों नित्यो नित्य धर्म रही तत्था तो शब्द कैसा है अनित्य है क्यों नित्य का होने के लिए जो धर्म होना चाहिए व्यापकवादी निर्वयत्वादी अकृतकवादी वो कुछ भी यहां नहीं है ठीक विपरीत किसने खड़ा शब्दों नित्यो अनित्य धर्म रहित्वा तो कर दिया ठीक उल्टा बोल शब्द कैसा है नित्य क्यों अनित्य धर्म रहित है यहाँ ऐसे विपरीत है तो खड़ा कर दिया। पहले वाला शब्द अनित्य वो अनित्य क्यों है क्योंकि नित्य धर्म क्यों नहीं है बोला आपने देखने में ठीक लग रहा है अनुमान तो फिर सत्या दूसरे ही घड़ा कर दिया नहीं वह शब्द नित्य क्यों अनित्य धर्म रहित होने से नित्या। शब्द नित्य क्यों अनित्य धर्म नहीं है इसलिए उसको नित्य कहा दिया दोनों में शब्द नित्य दोनों में शब्द नित्य कर दिया गलत कर दिया एक में शब्द नित्य दूसरे साथ बहुत दिखा रहा है ना मैं शब्दो नित्य पहले वाले में अनित्य ठीक है दूसरे में अनित्य नहीं होना चाहिए दो अनुमान है ना क्या तुम देख रहे हो दो अनुमान है ना एक अनुमान है शब्दों अनित्य दूसरा अनुमान क्या होगा भाव लेना पड़ेगा ना पहले वाले साध्य का अभाव लेना है तो दूसरा अनुमान शब्द सिद्ध क्या होना चाहिए शब्दों नित्य होना चाहिए जब पहले वाला शब्द अनित्य है दूसरा वाला शब्दों नित्य हो जाएगा साध्य भाव अनित्व का भाव नित्य क्यों अनित्य धर्म रहित होने से थी अयम एवं सत प्रतिपक्ष हेतु इसी को लोगों ने सत प्रतिपक्ष से भी कहा करते हैं मैंने साध्य विपरीत साधक हेतु का नाम ही प्रतिपक्ष है सत्य विद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका उस हेतु को कहते हैं सत प्रतिपक्ष विद्यमान है विरोधी हेतु दूसरा सत प्रतिपक्ष साध्य साधकम हेतुअंतम कोई प्रतिपक्ष कहते हैं वह विद्यमान किस हेतु के प्रति उस पहले हेतु का नाम हो जाता है सत्यपक्षित अनित सिद्ध करने वाले करन हेतु कौन बैठा है हमारे पास अनित धर्म रही तत्वा हेतु का होने से पहले वाले हेतु कौन है नित्य धर्म रही तत्वा कहा जाएगा और वैसे उसको उल्टा भी कर दो तो भी उसके प्रतिप्रत दो से ग्रस्त हो जाएंगे तो फिर भी इसमें निर्णय भी होता है विचार करना पड़ता है कौन दुर्बल है कौन प्रबल है जहां समबल है तो दोनों के दोनों सत्प्रत्यक्ष होते हैं दृष्टांत ऐसे लिया जहां दोनों समबल है अत यह कैसा है इस में, दोनों को ही सतप्रतक्ष कहा जाएगा यही एक दुर्बल हो एक अधिक बल वाला हो तब क्या होगा दुर्बल वाला जाएगा, अधिक बल वाला सधेतु हो जाएगा वो जो तो सधेतु है उसने इसको काट कर दिया जैसे किसने कहा पर्वतो वन्य भाव पर्वत जो है वन्य भाव वाला है क्यों कुहक कर दिया वो जो दिख रहे को रहा है दिया उसने ठीक है और आपने कहा नहीं पर्वतो वन्यमान दोनों बनो वो है। तब कौन हो गया अधिक बल वाला धुआव धुआं नहीं था ना? तो कौन गया? पहले वाला, इसे पहले वाला ही और पर्वत कभी भी तो नहीं, नहीं सके कोई प, कोई भी तो, तो, तो, दोष उसमें नहीं आ सकता ठीक है ना ऐसे भी कई प्रयोग होता हो वहां भी साथ कर रहे हैं वन्य भाव का भाव वन्य को सिद्ध कर रहा है दूसरा अनुमान धूम तो है। उस समय क्या होगा अधिक बल वाला होने से पहले पहले वाला दुर्बल हो करके पहले वाले ही प्रत्यक्ष होगा दूसरे वाला नहीं होगा दोनों के जो करने का तो मतलब वहां नहीं होंगे ऐसे भी स्थल होता है यहां जो दोनों को लिया है ये समझो दोनों हेतुओं तो को तुल्य बल वाले कह सकते हैं जहां दोनों सत्यक्ष होगा जहां दोनों तुलना नहीं कह सकते एक को दुर्बल एक को अधिक बल वाला कहोगे वहां पर एक ही दूसरा नहीं होगा ये समझना अब ये लेकिन ये प्रत्यक्ष जो बताया जा रहा है यहां भी सात भाव कर रहे हैं आप बाधित भी क्या करता है साधवभाव को करता है यह साधव साधक हितुअतर है वहां साध्य साधक प्रमाणांतर है ये तो होता है में क्या हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से वन्नी में उष्टत्व का अनुष्टत्व का अभावत्व सिद्ध हो गया लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में यहां साधि को सिद्ध किया हेतुअत ने, ने।, ने। यह दूसरा अनुमान ने किया दूसरे अनुमान ने किया ये अंतरों को समझना पड़ता है थोड़ा बाईस और विरुद्ध हेत्वाभास भी सिद्ध करता है लेकिन वो एक ही हेतु है, हे है आपस एक दूसरे का करने वाले, या नहीं। इसलिए से में क्या फर्क है और वृद्धा से सतृष में क्या फर्क है ये ध्यान में रखना चाहिए एक बाध्यवस्था प्रबल प्रमाण के द्वारा साधे को निश्चे किया जाता है सब प्रतिषेद दोनों में से एक हेतु प्रबल दूसरे दुर्बल हो जाता है प्रमाणांतर यहां अपेक्षित नहीं है एक अनुमान में दूसरे अनुमान ही यहां पर साधक हो रहा है और वृद्ध और अंतर यही है वो एक हेतु अनुमान है या द्वि हेतु अनुमान होना है परस्पर अभाव साध्य घोषित करने वाला दूसरा हेतु यहाँ वहां साध्य करने वाला स्वयं अकेला हेतु ही है ये फर्क है है तो पांचवें प्रवास कौन है बात पक्षे प्रमाणांतर अविधत साध्य भाव हेतु पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चय कर लिया है अपने साध्य भाव को ऐसा है हेतु जो जिस साध्य का अनुमान में उस हेतु को कहेंगे बाईत विषय कालात्यापिष्टीचित है इसी का दूसरा नाम है कालात्यापिष्ट काल अत्य अपदिष्ठ जिस काल में साध्य का पक्ष में है कहना चाह रहे हो उसी काल का क्या हुआ अत्यय उस काल का अतिक्रमण हो गया मनु उस काल में वह साध्य उस पक्ष में है नहीं ऐसा उपदेश हो गया है। जो है इस तरह काला का कालात्य का युक्त हेतु होगा उस हेतु को कहेंगे बल हेतु कालादृष्ट हेतु कहा जाएगा लिखा इस विपत्ति को बाद में विस्तार बलविपत्ति लिखाएंगे इसका भाषा शब्द लिखा जो भाषाकार ने लिखा है कालात्म दृष्टि अनुष्ण कर्कत्वाद जलवत् अग्नि कर दिया अग्नि कैसा है ठंडा है हेतु दे दिया कर्कत्व कहीं कहीं कर्तव जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं जल के समान कर जल में है कार्यूता जल जितने भी है वो तो कृतक है कृतक होता हुआ और ठंडा भी होता है तो इसलिए अनुमान तो देखने में ठीक लग रहा है व्याप्ति भी ठीक लग रहा है किंतु तो सर्वत्र घटेगा नहीं है कृतगत्व तो अनेत्री है ना ये का तो सब जगह कहा घटेगा भाई अग्नि है वाय भी है वहां तो भी कृतकत्व अनुष्ठत्व है, है। क्या नहीं अत्र से है तो अनुष्ठत्व त्व हेतु सा का जो साध्य है अनुष्ठत्व उसका जो अभाव मैंने तदभाव तो माने अनुष्ठत्व वाक्य है उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निश्चय हो गया कौन सा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उष्णत्व को लंबा स्पासन प्रत्यक्ष के द्वारा उष्णुत्व की सभी को अनुभूति होती है अतए इस अनुभूति वृद्ध में आपने कहा है अनुमान ये अनुमान में जो हेतु है इसलिए वो बाधित हेतु कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित आगम बाधित भी हो सकती है श्रुति से बाधित भी कर सकते हो अच्छा अनुमान प्रमाण इस प्रकार से इति व्याख्यातम अनुमान अनुमान खंड आपका पूरा हो गया इस अनुमान खंड का दूसरा नाम लैंगिक खंड भी कहते हैं मुख्य ऊपर लिंग ही मुख्य है ना यहाँ हेतु अनुमान मुख्य चीज हेतु ही होता है इसे इसको लैंगिक भी कहा जाता है और चारवाक आदि केवल प्रत्यक्ष मात्र को मानते चारवाक अनेक प्रकार के चारवाक जो होते हैं उनमें से उनमें क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानते लेकिन न चाहते हुए अका अका अनुमानम प्रमाणम अभ्य ऐसे भाषकार ने कहा न चाहते उनकी मजबूरी है उन्हें भी मानना ही पड़ता है अनुमान फेज कहते उनसे पूछो भाई तुमने कभी गाय पाला चार पाँच दस मैं बोलना गाय पाले होगा तो हाँ हमारे गाय होते हैं दूध पीता होगा ना उसे ऋणं करता घृतम पीबे जब भाई तो ऋण गाय भी खरीद लेगा दूध भी पी लेगा उसे क्या फर्क पड़ता इसलिए वो तो गाय तो जरूर पालेगा इस आदमी ऋण करके पाल तो उसे पूछा गया ठीक है भाई जब तुम्हारे गाय को हम डंडा दिखाए तो क्या करेगा भागेगा क्यों बात भाग तो क्यों भागा हो मारा तो नहीं उसको मैंने मारा तो है नहीं डंडा दिखाया या तो मेरे डंडे में हाथ हाथ में डंडा देख लिया इतने से भाग क्यों तो रहा हो या घास में खड़ा होता हूं तो मेरे पास आ जाता है ऐसा पशु भी जब अनुमान कर सकता है तो चारवा का दर्शन के इंसान तो आदमी होकर के अनुमान नहीं मानेगा ये तो मान रहे पशु अनुमान कर ले रहा है ये मुझे पीट सकता है इसे भागता है घास की कर्मी को खाना खिला रहा करके आता पशु भी अनुमान करता है ये तुम तो मानने को तैयार हो अब मनुष्य अगर तुम नहीं मानेगे मैं अनुमान नहीं कर सकता हूँ बोलते हो इसलिए पास कार ने कहा का अकामे ना आप न चाहते हुए को भी अनुमान मानना ही पड़ता है क्योंकि पशु भी अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में शब्द शब्द शब्द भी नाम लेकर को प्रमाण नहीं मान सकते ना वहाँ शब्द को प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे वहां। कि शब्द को तब हम प्रमाण मानते विधि निषेध कथन करें हम ये इसने ये नहीं कहा हमने नहीं कहा स्वतेंद्र नहीं है तो कौन मानता शब्द नहीं सुनते हैं नहीं बोल रहे हैं शब्द को प्रमाण कब मानते हैं आप्य आप, आप को किस दृष्टिकोण से आप वचन कहा आपने वित्त और विधि और निषेध को लेकर इसे वेद में जितने वाक्य सर्व प्रमाणम कहा लोक में आत्म करे वो भी जब आत जब कर, कर, जो भी कहे सब कुछ प्रमाण हो जाता है नहीं जब वो जो विधान करता है या जो निषेध करता है उसका फल यथार्थ निकलनी चाहिए जैसे किसी ने कहा जाए आपको पांच फल पड़ा है नदी के किनारे में आप गए फल नहीं मिला तो उससे किसी भी व्यवहार में जो विधि निषेध वाक्य होते वह वाक्य को ही हम शब्द को प्रमाण मानते अब में कौन से विधि निषेध प्रक वाक्य प्रकोगे आप नहीं से समझो क्या वो बात अलग चीज है वो लोट वो समझ रही है ना वो विधि निषेध को समझती है तो आपका शब्द प्रमाण हुआ ना उसके लिए ए उसके शब्द आपके लिए क्या प्रमाण बन रहा है ए उसके शब्द समझ ही नहीं पा रहे हैं शब्द का प्रमाण हुआ हमें ये दृष्टान देना है कि उसने अनुमान किया ना जैसे पशु ने अनुमान किया हम जान रहे हैं पशु ने अनुमान डंडे को देख के घास को देखकर इन एक पशु ने शब्द प्रमाण को ग्रहण कर लिया कि एक पशु दूसरे पशु को विधि निषेध कर रहा हो क्या क्रम होता है।, को ज़िए को ज़िए करना है वो तो शब्द का माँ बेटे में व्यवहार होता है जैसे एक पशु है एक झुंड है एक झुंड के दूसरे झुंड में दूसरे झुंड समझ नहीं बनता एक झुंड वालों को परस्पर होता है वो आवास पहचान लेंगे होता है दूसरे झुंड के साथ नहीं होता जैसे इस गांव के कुत्ता चिल्ला रहे हैं, दूसरे गांव कुत्ता सो जाएगा उनके अपना कोई शब्द को प्रामाणिक रूप नहीं हो सकता है हाँ, आपके शब्द समझ रहे हैं क्योंकि आपने उसका अभ्यास करा दिया एक अलग बात है उनके अपने शब्द कहां तक तो प्रमाण बनते हम व्यक्ति को लेंगे ना भाई तो हमारे वचन प्रमाण क्यों उसका अनुष्ठान करने पर सत्य हो रहा है इसे मेरे शब्दों का शब्द प्रमाण मान देंगे ठीक है इसे पशु के शब्द शब्द प्रमाण बनेगा क्या नहीं बन सकता बने बने यही तो मुख्य तो वो है ना मैं तो लक्षण क्या बनाने आप तो वाक्यम शब्द प्रमाण ये पशु आप पुरुष है क्या मेरे लिए उसका मेरे लिए प्रमाण बनता है क्या मेरे शब्द से वो प्रवृत्तर बात है उसके शब्द उसके अंदर आ रहा है क्या प्रमाण हमें कोई प्राप्त होता है क्या नहीं जिस उसके दिमाग में अनुमान बना वो अनुमान को हम समझ पा रहे हैं अनुमान किसने करा उसने करा उसको हम समझ लिए अनुमान कर लिया हमारे डंडे को देख कर गया घास पर गया। है ना इसे उसके मन में शब्द आ उसने उच्चारण को शब्दों करे वो प्रमाण अनुभव में आ सकता है क्या हम ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं अनुमान नहीं कर पाते हम लोग दूसरे पशु को कुछ बोला और वो बोलने पर उसने उसका व्यवहार करा और उसको प्रमाण प्रण ग्रहण हो गया यह हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते इस चीज पशु बात के पशुओं के लिए प्रमाण भले हो सकते उनकी आपसी वास हो जाने उनके लिए उसके प्रमाण बन सकता है हम लोगों के लिए उसका कोई प्रमाणता ग्रहण नहीं होता सकती अनुमान के विषय में हम भी अनुमान कर लेते हैं तो उसे उस ऐसे सोचा सोचा हम लोग अनुमान कर लेते हैं ना नहीं सब के बारे में अनुमान नहीं चल सकता शब्द की प्रामाणिकता में अनुमान प्रयोग नहीं हो सकता यह है तो अब आइए अनुमान के भेद के बारे में कौन क्या कहा है वैशेषिक दर्शन ने अनुमान निर्माण के प्रश्न में बताया कि वह दो ही प्रकार वैसे में अनुमान दो करके लिखा। दिष्टं सामान दिष्टं दर्शन अनुमान और सामान्य प्रत्यक्ष संबंधम सामान्य संबंधन और दर्शन लिया एक मीमांसक अनुमान में दो ही प्रकार का माना और न्याय दर्शन कार ने तीन का अनुमानम आख्यात सांघिकारिकाकार में भी त्रिविध माना पूर्वत शेषवत साम्रदा यही नई को कहा नई आयकों का, का सूत्र संख्या है जो है एक एक पांच और कारिका की संख्या त्रिविधम अनुमान आख्यात पांच हम कारिता और आयुर्वेद में भी तीन ही प्रकार का माना आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक चरक संहिता ने सूत्र स्थान नाम ग्रंथ का 21वें में अध्याय बाईसवें सूत्र में का प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालंच अनु तीन प्रकार का अनुमान को तो भी मानते तो इन लोगों ने माना। आगो। आगो। थी, थी, थी। थी थी। थी से माना अब तीन तीन ही, परंपरा वैशिषिक मान एक तरह के हो गए शांत योग न्याय और आयुर्वेद एक तरह के हो गए और आय में तीन प्रकार का मानते लेकिन नामकरण उनका अलग है ये नाम नहीं बोलते सामान्य दृष्टानुमान और विशेष दृष्टानुमान को लेते हैं वो लोग भी बहुत परंपरा में भी अनुमान माना लेकिन बहुत परंपरा में जो अनुमान शुरू में वैदिक परंपरा वाले हम लोग जैसे मानते वैसे ही पहले चला उनका अनुमान की परंपरा उपाय हृदय नाम का ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ पृष्ठ तेरा संज्ञा है उसमें त्रिविध अनुमान की व्याख्या चल पड़ा लेकिन जब जिंदना आचार्य प्रकट हुए उन्होंने जब तो बिल्कुल वेद की इतने कट्टर विरोधी थे बौद्धों ने, ने बोला, बोला, क्या, क्या नहीं दिए थे तो चार सौ साल, साल तक जो परंपरा से कर्णश्रुति दिशा आया वो तो थे नहीं उनके साथ शिशु भी कोई चिंता नहीं रह गए बाद में राजा ने कनिष्क ने जो है पहला अधिवेशन बुलाकर सब किया राजा अशोक ने पहला अंतिम जो कनेक्शन की थी तो ये तीन अधिवेशनों में उपदेशों में संग्रह में ग्रंथ बना उस 400 साल के काल काले की वजह से बहुत सारे उपदेश विकृत हो गया उस विकृत तीन ग्रंथ अपने बना ली एवं ग्रंथ वैदिक परंपरा के अनुसार से ही आ जाते इसलिए बहुत सारी बातें ये सब ब्राह्मण आदि बने थे ना बौद्ध थे कौन सबसे तो ब्राह्मण आदि यही वो हिंदू ही थे सनातन ही थे वही सब बौद्ध चैन हो गए थे उन्हें उन लोगों ने ग्रंथ बनाया तो बनाया संस्कार अंदर से तो व्यक्ति है ना वो कहा जाएगा वो लिखे लेखनी में आई गई तो जिंगनाचार्य बहुत दिमाग वाले बनेगा नहीं उन्हें अलग अलग अपनी बनाया उन्हें बेकुल अवैधिक परंपरा ठोस उन्हें चालू कर दी अनुमान की प्रक्रिया ही बदल दिया उन्होंने उनके हिसाब से जब पांचवी शताब्दी है ये जहां से अनुमान की प्रक्र, प्रक्रिया बिल्कुल बदल जाता है वो जो जिंगना का मानना है न्याय प्रवेश ग्रंथ में भी है तत्संग्रह ग्रंथों ग्रंथ उनकी व्याख्या न्याय बिंदु इन ग्रंथों में उन्होंने लिया है अनुमानम लिंगार्थ दर्शन उन्होंने कहा दिया अनुमानम लिंगार्थ दर्शन लिंग के द्वारा अर्थ माने साध्य को दर्शन करने का नाम ही अनुमान है लक्षण तो वही है, है ना अनु अनुमान का लक्षण अनुमति अनुमान एक तरह से वही लिया आगे लिखते थे क्या हेतु अनुमानम ये प्रतिज्ञा आपका हेतु उदाहरण ये वो कुछ जरूरत नहीं बस हेतु बोलो काम कर अनुमान मैंने तीस की थी कोई एक शब्द बोल बोलो पुरा समझ लेता था उसके लिए सारी दुनिया को ऐसे पाठ पढ़ाने लग गया हेतु कह दो सारा अनुमान प्रक्रिया चल जाएगा कोई जरूरत नहीं वाक्य होगी परार्थानुमान में क्या इसलिए है लग लग है ना भी वैशेषिक दर्शन में नामकरण अलग अलग है यहाँ प्रतिज्ञा हेतु ऊपर निगम है उन्हें प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन अनुसंधान और प्रत्यामना उन्होंने